नमस्कार मित्रू ये वीडियो जो कुछ questions आया थे मेरे अलग अलग वीडियो पे उसमें मेरा एक वीडियो था military के उपर nuclear capability of India के उपर और उसके related question आया था वो था कि पोखरान 2 है वो successful हुआ था या नहीं तो पोखरान 2 largely was a failure और मैं आपको google करने के लिए request करूंगा पो� フェクランルの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つつの2つの2の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つ もう1つのミクロセコンを使うと、もう<タッ> 1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロ a コ e を使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、もう1つのミクロセコンを使うと、 ロ heka bodhbara bare, or woeka bar uchalke durkira likinwo tutani.Whydrogen explosion ye the tixewata, the iron shaft awo tutjanaceetauske sacro tukodewjanace, etelikinuske tukodeniwe, was uchalke durkira.Or Isilie, Kafilogoko ye sabutkitara batajatae, Pokhran two s a f i l u r a b s a v a l a t a e by Sablogonisko successkoka, j e s s k i Kalamnisko s u c c e s s k a a t Pokhran w o s a success. तो ऐसी बात है कि भाई जो भी बड़े नेता है विजिबल है या तो बड़े टेक्नोक्रेट हैं उस समय वो नेता नहीं थे टेक्नोक्रेट थे तो उनको तो ये झूठ बोलना ही पड़ेगा दुनिया के कोई देश है वो अपने फैलियर को पब्लिकली एडमिट नहीं करता कि हम फेल हो गए लेकिन वो फेल होता है वो इंटरनली एडमिट करके प्रयत्न आगे चालू रखते हैं जब तक कि वो सक्सेसफ और सारे के सारे सक्सेस नहीं हुए होंगे इनके भी इनके भी 715 रशियनी के उनमें से हो सकता है 10-20 फेल होंगे वो ज़्यादा फेल होंगे वो U.S. ने 1,500 जितने न्यूक्लियर एक्सप्लोज़न किए हैं उनके भी हो सकता है 100-200 फेल होंगे वो फेल होना गलत बात नहीं है या नहीं बुरी बात है प्रॉब्� では、このシャフト とくれに、わ akoe、さ fta suir dikegi, joki clearly dikhadeta. と、Kalamnejo statement diaki Bokhran to a successful one on a til dia. A technocrat Kohmesha, Unke, Deske, v e g a n c e r i k o s e i h k r a n to k a r d वो बहुत ही गलत डिसीजन था और वही गलत डिसीजन बाद में मनमोहन सिंह और उन सबने चालू रखा। तो अब हमें आ, हमारे पास उपाय क्या है? एक तो हमें एटमॉस्फेरिक टेस्ट करना चाहिए। एटमॉस्फेरिक टेस्ट में एक्सप्लोजन की मैग्नीट्यूड कितनी है? एक्सप्लोजन कितना शक्तिशाली था? वो झुट्टा आया न उसकी स्ट्रेंथ कैसे नापी जाती है क्योंकि धरती के अंदर हुआ है तो क्या भाई धरती के अंदर कंपन कितना हुआ और आसपास कुछ लोए के रोड्स हैं वो टूटे या नहीं तो वो ठीक एस्टीमेट नहीं निकलता उससे क्योंकि वो एक तो मेजर करना भी बहुत मुश्किल है धरती में कंपन कितना वो मेजर कितना वो मेजर करना म チンケネタオネ、ジャブディセッキャキイスバーメイプネフェギアニコーカクレーム、テクテクメシャーカナウノネ atmospheric e x p l o s i o ア。atmospheric e x p l o ヤニキ i bumko, Havame, do teen kilometer, a kilometer, do kilometer, teen kilometer, upper fodajata. To abjab bumfotegayadi uska t h c p l o s i o n h u t i to garmiko, a l a g ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर रखे होते हैं, जो कि नापते हैं कि बम फटा उसके एक मिनट बाद या मतलब उसके एक सेकंड बाद इस पॉइंट पे इतनी गर्मी थी, इस पॉइंट पे इतनी गर्मी थी, इस पॉइंट पे इतनी गर्मी थी, एक मिनट बाद इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी तो उससे जो पॉइंट ऑ तो इसका measurement बहुत simple है, atmospheric test के strength का measurement बहुत simple है, एक तो अलग-अलग point पे गर्मीन आपके measurement हो जाता है, फिर satellite image से measure हो जाता है, जो underground test होता है, उसका कोई ठीक से satellite image नहीं आता, जबकि जो atmospheric test होता है, उसका satellite image जो है, वो ही साफ साफ बता देता है कि इस bum की minimum capability इतनी थी, थी � उसकी स्ट्रेंथ 45 किलोटन थी यदि वो सक्सेसफुल हुआ होता तो लेकिन सक्सेसफुल हुआ ही नहीं था और और हमें धमाके करने की जरूरत है जबकि चाइना ने जो सबसे बड़ा एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन किया उसकी स्ट्रेंथ थी 4300 किलोटन यानी हमारे बम से लिटरली 100 गुनी ज्यादा तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे � एक कॉर्ड टेस्ट जो रशिया ने किया था, वो था कि उनके पास बहुत सारे टापु हैं, हमारे पास भी बहुत सारे टापु हैं, उन्होंने उनका एक पूरा टापु पिघल कर रख दिया। आप गूगल करना लार्जेस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोज़न्स में रशिया ने दो एक्सप्लोज़न किए थे 50 मेगाटन लेवल के, 15 मेगाटन ल दस मेगाटन से बड़े रशिया ने अब तक कुछ चारिया पांच एक्सप्लोजन किए हैं। उसमें से एक एटमॉस्फियर एक एक्सप्लोजन था। तो उस एटमॉस्फियर एक्सप्लोजन ने वहाँ से कुछ हजार मील दूर फिनलैंड और स्वीडन के जो तटीय घर थे, उनके कोस्टलाइन पे जो घर थे, उनके शीशे तोड़ तोड़ टूट गए। इतना और दूसरा जो उन्होंने explosion किया वो underground explosion इतना powerful था कि एक पुरा द्वीप था 15 मिल का diameter वाला 15 मिल चोड़ा 15 मिल लंबा वो पुरा का पुरा द्वीप है वो गायब हो गया तो उससे explosion की strength है वो beyond doubt prove हो गई कि भाई इतना पुरा द्वीप है वो यदि पिखल जाता है तो इसका मनलब क पंद्रह मेगाटन होगी तो इस तरह का यदि पावरफुल एटम अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन करते हैं तो ठीक है जैसे कि हमारे आंध्र प्रदेश में बहुत सारे द्वीप हैं यदि एक द्वीप कम हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला लेकिन इस तरह से इतना बड़ा हम एक्सप्लोजन करते हैं तो उसके बाद फिर पाकिस्तान � स्ट्रेंथ की कैपेबिलिटी है वो सैटेलाइट डेटा से या तो सिंपल टेम्परेचर मेजरमेंट से पता लग सकते हैं धन्यवाद